नैवेद्य अर्पण की महिमा नैवेद्य के द्वारा सभी कुछ होता है और नैवेद्य से अमृत होता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों परम पुरुषार्थ नैवेद्यो में ही प्रतिष्ठित रहा करते हैं नैवेद्य नित्य ही समस्त यज्ञों से परिपूर्ण होता है और यह नैवेद्य से देवों की तुष्टि के प्रदान करने वाला है यह नैवेद्य ज्ञान का देने वाला एवं सभी भोग्यों से परिपूर्ण हुआ करता है जो मनुष्य महादेवी के लिए मन के द्वारा भी नैवेद्य के समर्पित करने की इच्छा किया करता है वह मानव भक्ति से युक्त होता हुआ दीर्घ आयु वाला और सुखी हुआ करता है जो मनुष्य सदा ही महामाया देवी की भक्ति से अनेक प्रकार के नैवेद्यों के द्वारा अर्चना करूंगा ऐसी चिंता से आकुलित रहा करता है वह सभी मन की कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में मेरे ही लोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है जो पुरुष मन से भी देवी के लिए भक्त भाव से प्रदक्षिणा देता है वह फिर यमराज की पुरी में कभी भी नरकों को नहीं देखा करता नमस्कार का बड़ा भारी महत्व होता है इससे देव मनुष्य गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नग प्रसन्न हुआ करते हैं महाती मति वाला पुरुष नमस्कार द्वारा चारों वर्गों का लाभ प्राप्त किया करता है सभी जगह सबकी सिद्धि के लिए नमस्कार ही प्रशस्त किया करता है अर्थात नमस्कार सबकी प्राप्ति के लिए परम उत्तम साधन माना गया है नमस्कार से लोगों पर मानव विजय प्राप्त किया करता है और नमस्कार से आयु की वृद्धि होती है नमन करने से मानव दीर्घ आयु वाला होता है और नमस्कार से अवक्षिन्न संतति का लाभ प्राप्त किया करता है जो कि संततियों का क्रम कभी भी टूटता नहीं है अतः महादेवी के लिए नमस्कार करो और प्रदक्षिणा होकर ही नमस्कार करना चाहिए जो निरंतर नैवेद्य दीजिए कहाए करता है और बार-बार बोलता है वह मानव भी अपनी समस्त मनोरथों की प्राप्ति किया करता है इस तरह से आप दोनों को मैंने शोड़स सोलह उपचार जो अभ्याचन के हुआ करते हैं बता दिए अब आप दोनों को क्या रुचि रहे अर्थात अब आप दोनों क्या पूछना पसंद करते हैं उसी को बता दूंगा आप दोनों श्रवण कीजिए मैं कामाख्या देवी के महात्म का वर्णन करूंगा हे बेताल हे भैरव अंगों के सहित उस रहस्य से युक्त को आप दोनों सुनिए एक समय भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने वाहन गरुड़ के द्वारा गमन करते हुए नील पर्वत पर विराजमान कामाख्या देवी के समीप में प्राप्त हुए उस परम श्रेष्ठ पर्वत पर, पर पहुंचकर उनका ज्ञान प्राप्त करके उन भगवान शिव ने गरुड़ को गमन करने की गति में चलो चलो इस प्रकार से प्रेरित किया समस्त जगत की समुत्पन्न करने वाली महामाया कामाख्या देवी ने उन भगवान श्री विष्णु को गरुड़ के साथ आते हुए जानकर आकाश में ही स्तंभित कर दिया था वे गमन करने के लिए समुद्यत थे किंतु महामाया की भी माया से ऐसे मोहित हो गए कि ना तो आगे गमन करने में और ना वापस आगमन करने में समर्थ हुए और विद्या की ही भात वहीं पर स्थित रह गए थे भगवान गरुण ध्वज गरुण को गमन करने में असमर्थ देखकर बहुत क्रोधित हुए और उस श्रेष्ठ पर्वत को उत्साहित करने के लिए समुद्यत हुए थे इसके अनंतर जगत के स्वामी श्री विष्णु ने अपने करों के द्वारा उस पर्वत को हिलाने में समर्थ नहीं हुए अर्थात तनिक भी न हिला सके जिस समय में उस पर्वत को चालित करने की इच्छा और प्रयत्न करते हुए केशव भगवान को देखा था तो महादेवी कामख्या बहुत ही क्रोधित हुई थी और उस देवी ने सिद्ध सूत्र के द्वारा भगवान बैकुंठनाथ को गरणों के साथ बांध दिया था उनको सिद्ध सूत्र से बांधकर ग्राह्य अग्र क्षीर समुद्र में देवी ने वहीं से उनको प्रक्षिप्त कर दिया था और वे संक्षेपण करने से तल में प्रतित हो गए थे सागर के तले में प्राप्त हुए उन भगवान केशव को फिर अपनी माया से मंत्रित करके वहां पर समाक्रांत होकर सागर के तल में स्थित हुए उनको ग्रहण कर लिया था उनके सब प्रभु ने बड़ा भारी प्रयत्न किया सागर के तले से ऊपर और महान प्रयत्न करते हुए भी रहे कि पुनः उमज्जित हो जाएंगे हरि ने सब कुछ यत्न किया उनके आसार प्रसार को उस देव ने रोक दिया था इसके अनंतर वे प्रज्ञान से रहित हो गए तथा आसार प्रसार के अर्थात हिलने से भी डुलने से भी शून्य हो गए थे और गरुण के ही साथ से चिरकाल तक सागर के जल के तले में ही सीर्ण रहे थे सृजन करने के लिए जब उनकी बहुत खोज की तो उनको सागर के तले में समविस्थित श्री हरि को पाया और वे ऐसे विशीर्ण हो गए और कोई साधारण प्राणी होता है सृजन करने वाले लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने गरुण के सहित उनको प्राप्त करने के उन्होंने अपने दोनों करों के द्वारा लाने की इच्छा की किंतु लोगों के, के पितामह भी उनको प्लावित करने के लिए समर्थ नहीं हुए और स्वयं भी देवी की माया से बुद्ध होकर विस्मय करते हुए स्थित रह गए थे फिर समस्त देवगण जन में इंद्र सबके नायक थे सब के सब खोज करते हुए बहुत अधिक समय में उन्होंने सागर के दूसरे जल के मध्य में उन दोनों को प्राप्त किया था और फिर सब इंद्र आदि देवों ने उन्हें से ऊपर लाने का बड़ा भारी प्रयत्न किया किंतु वे भी ऐसा न कर सके इसके अनंतर वे सब देवगण भी देवी की माया से अत्यधिक मोहित हो गए जिस रीति से जल के तले में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी स्थित थे उसी प्रकार से वे सब भी वहीं पर स्थित रह गए उस समय में देव गुरु बृहस्पति भी सबकी खोज करते हुए चले गए और हिमालय की शिखा पर विराजमान महादेवी के समीप पहुंचे देवों के द्वारा पूजित महादेव जी ने देव गुरु ने उनको प्रणाम किया और संपूर्ण वृतांत उनसे पूछा एक यथाविधि करके निवेदन किया देव गुरु ने कहा हे hey, महादेव आप तो समस्त जगत के धाम हैं तथा जगत के परशमन के कारण स्वरूप हैं मैं इंद्र आदि देवों की खोज करता हुआ ही इस समय आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं इस समय ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ना तो ब्रह्म सदन में हैं और ना स्वर्ग में ही हैं इनमें वे कहीं पर भी उपस्थित सर्वस्थित जाने जाते हैं जैसे अन्य समय या स्थान में हों ऐसा भी नहीं जाने जाते हे देव आप तो देवों के भी देव हैं मेरे इस महान संशय का छेदन कीजिए इस समय वे कहां पर स्थित है किस कारण से स्थित हो रहे हैं ऐसे किस प्रकार से वे अवस्थित हो रहे हैं प्रभु मैं अब आपके ही उपदेश से उन सब के पीछे अनुगमन करूंगा यदि आप सबके हृदय में दया हो तो उन सब की स्थिति के विषय मुझे बताइए महादेव जी ने देवगुरु के वचनों का श्रवण किया और उनके उपदेश का वे ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर महादेव ने कहा जो कि कर्म हुआ था और जिस प्रकार से वे सब माया में बद्ध हुए थे यह सभी कुछ बता दिया था महामाया महादेवी को भी अवगत करा दिया था कि इसी कारण से उस देवी की माया में बद्ध हुए भगवान विष्णु सागर के जल में स्थित हैं उसकी खोज करते हुए देवगण ब्रह्मा आदि सब फिर माया से बद्ध हुए उनके ही समीप में अत्यंत संयत होते हुए स्थित रहते हैं माया से बद्ध हुए उन्हीं के समीप में अत्यंत संयत होते हुए स्थित रहते हैं यदि आप भी उनकी खोज करते हुए वहां पर जाते हैं और मेरे बिना अकेले ही वहां पर गमन करते हैं तो आप भी वहां पर उसी भातबद्ध हो जाएंगे और फिर जहां से आने में समर्थ नहीं हो सकेंगे इस कारण से मैं ही वहां पर जाता हूं जहां पर गणोद धज प्रभु स्थित हैं मैं ही ब्रह्मा और इंद्र आदि सब उनका क्रम से मोचन करा दूंगा इस प्रकार से देवगुरु के साथ मिलकर ब्रखवत भजने कहा और फिर जहां पर देवों के समुदाय स्थित थे वहीं पर वे महेश्वर गए थे वहां पर जाकर महादेव जी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से तथा अन्य सब देव गणों से बातचीत करके पूछा कि आप सब यहां पर किस लिए आए हो आप सब तो गमन और आगमन से रहित हो रहे हो तथा एक जड़ के ही भात ज्ञान से वर्जित हो रहे हो आप सब ऐसे किस लिए हो गए हैं देव गणों यह सब मुझे बताइए उन महादेव जी के इस वचन का श्रवण करके केशव भगवान ने धीरे से ब्रह्मा आदि देवों के आगे उस समय महादेव जी से यह कहा था श्री भगवान ने कहा नीलकूट के शिखर पर से ऊपर की ओर आकाश में गरुड़ के द्वारा गमन करते हुए मैंने महान नीलगिरी को हाथ से पकड़ लिया था और मैं उसको ऊपर उठाना चाहता था क्योंकि वह गरुड़ की गति का कारण करने वाला था वहां पर कामरूपों वाली उस कामख्या योग निद्रा ने मुझको पकड़कर महासागर के जल में फेंक दिया फिर मैं तल में पहुंचकर जो समुद्र का था अपने वाहन के सहित गिर गया हे अंधक केसुदन करने वाले मैं यहां पर बहुत अधिक समय से निवास कर रहा हूं मैं यहां पर ही इस महा सागर के जल में ही चरंकाल से ही रहता हूँ हे महेश्वर वह महा माया मेरे उपर दया नहीं कर रही है और अभी तक वी वैसा ही हो रहा है मेरे ही लिए सभी और से ब्रह्मा आदिक समागत हुए थे